नमस्कार मैं हूं वर्षा उस और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है खास हमारे युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है क्यूँकी ये कार्यक्रम खास उनके लिए डिजाइन किया गया है तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष प्रियंका मिस्ले दास जी जुड़े हुए हैं जो एक रिपोर्टर है और डेली पोस्ट करके एक जनरल निकलता है लुधियाने में और उस डेली पोस्ट में विशेष इनका लेख छपता है और उसके लिए ये विशेष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप सभी की तरफ से प्रियंका जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में प्रियंका जी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस फील्ड में कब से हैं और कब से आप ये लिखने का काम कर रहे हैं लिखने का काम तो मैं बहुत बहुत साल हो गए जी जी। स्कूल में थी सिक्स स्टैंडर्ड में तब से मेरे टीचर्स ने रिकगनाइज किया ये टैलेंट मेरे में अच्छा अच्छा। और उन्होंने काफ़ी मेरे को इनकरेज किया नहीं, नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जब पॉलिश होता है टीचर्स भी मेहनत लगाते हैं और मैंने खुद थोड़ा मतलब अपने आप को ट्रेन किया इसके बाद मैंने सोचा कि राइटिंग मेरा मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं राइटिंग में मत कुछ राइट लिखूँ मैं बेसिकली राइटर बनूँ तो मेरे को फिर किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आप चाहते हो कि आप राइटर बनो जर्नलिस्ट से अच्छा कोई हो नहीं सकता क्योंकि आप अगर फिक्शन लिखते हो तो वो कोई पढ़े ना पढ़े आपका सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता वो तो लॉन्ग रन में कोई नहीं कह सकता But as जब आप लोगों के lives को करते हो, mm -hmm. mm -hmm. वो आपको आपको बहुत satisfaction देता है and, uh, जो फीडबैक आता है that is very encouraging. हर बार अच्छा नहीं होता फीडबैक mm -hmm. कई बार लोग कहते हैं. बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि आपने छ कक्षा छवी से आपने लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पॉलिश करते करते जो है आप एक जर्नल के लिए विशेष तौर पे लिखना शुरू कर दिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मैं ये जानना चाहूँगा कि एक राइटर के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ी बात है एंड उसके लिए जो प्रिपरेशन है जो तैयारी है वो कैसे करें जब एक राइटर कोई भी सोचता है कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो हर इंसान के मन में बहुत सारी इमोशंस होती हैं बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब आपके पास शब्द हो एक्सप्रेस करने को तब आप वो शब्द लिख सकते हो आप तब राइटर बन सकते हो ये मतलब कोई पैदा होते ही इसको सीख नहीं सकता है ओवर टाइम बंदा इसको सीखता है इस स्किल को पॉलिश करता है देखता है कि अलग अलग स्टाइल होते हैं लिखने के अलग अलग आपको पता लग जाता है कोई आप कोई इफ यू रीड अ पर्टिकुलर राइटर आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये इस बंदे ने लिखा होगा या इस ऑथर ने लिखा होगा तो लोग अपना स्टाइल बनाते जाते हैं वो पॉलिश होते जाते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो ये कार्यक्रम है इसमें खास हम लोग यूथ को फोकस करते हैं और किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं ताकि उनको उस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आसान हो इसलिए तो मैं चाहूँगा कि आज का जो यूथ है ज़्यादातर जो शहरों के बीच में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो वो लोग भी जागरूक रहते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है शुरुआत से ही दसवीं या आठवीं कक्षा से ही वो सोचते रहते अपने करियर के बारे में लेकिन मैं अगर बात करूँ राजस्थान में इंटीरियर में जहाँ पर छोटे गांव हैं आब रोड आब रोड के आसपास में जो भी विलेज हैं जो गांव हैं वहाँ पर इस तरह की कोई मना चीज़ें नहीं होती हैं वो तो दसवीं में जाने के बाद फिर बारहवीं में कॉलेज में जाना है नहीं जाना है वो भी फिक्स नहीं होता तो ऐसे यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से वो अपना करियर को फ्रेम करे डिज़ाइन करे या अपने बारे में सोचें देखिए हर किसी में कुछ ना कुछ तो होती है जी जी जब बच्चा बढ़ रहा होता है और उसके माँ बाप कहते हैं कि बहुत शरारती है टिक के नहीं बैठता है ये इसको कुछ बोलो तो बात नहीं मानता है अगर यही एनर्जी बच्चे का आप चैनल करो तो बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है उसको ट्रेनिंग दो उसको इंकरेज करो तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स बन सकता है कई माँ बाप कहते हैं बच्चा हमारा बोलने से नहीं हटता कई बार ऐसे होता है कि बच्चे की आदत होती है या उसको अच्छा लगता है कि वो स्ट्रेंजर से भी जाके बात कर लेते हैं तो इतना जो कंफर्ट लेवल बच्चा फील करता है आप उसको पब्लिक स्पीकिंग में डाल सकते हो वो टेलीविजन पे मतलब वीजे आरजे एंकर कुछ भी रेडियो पे जा सकता है म, वो लाइन्स एक्सप्लोर कर सकता है फॉर जर्नलिज्म यह है कि आपको एक पैशन चाहिए जर्नलिज्म कभी आपको ऑल दो आप, आप एक कोई रिपोर्ट फाइल करते हो अगले सुबह आपको उसका रिजल्ट मिलता है बट टू बिल्ड अ करियर एक करियर बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सिर्फ शायद जर्नलिज्म में नहीं है हर फील्ड में है बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट की खाल बहुत मोटी होती है तो वो खाल मोटी करनी पड़ती है उसमें टाइम लगता है कई लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं कई लोग टाइम लगाते हैं पर इसमें मेहनत बहुत लगती है आप कोई भी फील्ड चूज करो उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है एक पैशन होना चाहिए आपको आपका गोल क्लियर रहना चाहिए अगर आप उसको आप भटक जाते हो अपने गोल से फिर आपको मुश्किल होती है फिर आपको ऑब्स्टिकल्स आपके आते हैं आपको समझ नहीं आती कि अब आप प्रियंका जी एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जो बच्चा के अंदर जो स्किल है जैसा उसका बोलने का है या खेलने का है तो उस फील्ड में उसको जाना चाहिए ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने जो स्किल्स है अपनी जो क्वालिटीज़ है जो हॉबीज़ है उसको अच्छी तरह से मार्किंग कीजिए और उसके अनुसार जो आपको लगता है कि इस चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है तो ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हो तो ठीक है आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं लेकिन उसके लिए भी जो प्रियंका जी ने बताया कि एक सिस्टम uh, है उस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा एंड उन सारी क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा कोई एक दिन में आप अपना करियर को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे लेकिन धीरे धीरे उस पर आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया और मैं चाहूँगा कि एक जर्नलिज़म uh, जो कोर्स है इसमें किस तरह की वेराइटीज़ हैं कब से शुरू कर सकते हैं और uh, कहाँ से शुरू कर सकते हैं थोड़ा सा बताइए उसके बारे में जर्नलिज्म में आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आई थिंक ग्यारहवीं से ही uh, ट्रेनिंग हो जाती है फुल फुल कोर्स नहीं होता है बट काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स होता है ये देन आप इसको ग्रेजुएशन के लेवल पे भी कर सकते हो इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे भी कर सकते हो राइट अप टिल पी रिसर्च भी कर सकते हो आप इस सब्जेक्ट में बट लोग क्या करते हैं लोगों को लगता है कि जर्नलिज्म करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती पढ़ाई आपको जिस फील्ड में जाते हो आप उस फील्ड में आपको पढ़ाई करनी पड़ती अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे जो आपको स्किल एक क्लासरूम से मिल सकता है वो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा ये जरूर है कि जो आप क्लास में पढ़ोगे वो आपको कभी प्रैक्टिकल में शायद बहुत ऑब्वियसली आपको यूज ना करना पड़े या बहुत कम यूज करना पड़े बट जब आप कोई चीज़ करते हो तो आप इफ यू अगर आप थोड़ा अलग दिखना चाहते हो लोगों से तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं टू ब्रेक द रूल्स यू नीड टू नो द रूल्स तो इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ऑन बोथ एकेडमिकली एंड मेंटली आल्सो क्योंकि जब आप आ, अपना कोर्स करते हो ग्रेजुएशन करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो अकॉर्डिंगली आपका माइंड भी उतना ग्रो करता है hmm. अगर आप वही फुल स्टॉप लगा के आप यू आप जन रिपोर्टर बनने दौड़ जाते हो तो आपकी कही कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टंट हो जाती है तो इसके लिए 11वीं के बाद या 12वीं के बाद तो कैसे शुरुआत करें ये पार्ट टाइम में शुरू होगा ये बहुत ऑप्शंस है इसमें आप बहुत डिप्लोमा कोर्सेज हैं बहुत वोकेशनल कोर्सेज हैं बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो आप जैसे आपको ठीक लगता है कि आपको लगता है कि ठीक है ग्रेजुएशन कर ली तो बहुत है तो आप ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में कर कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है तो आप उसमें भी कर सकते हो उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो uh, दूसरे फील्ड में uh, पहले अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं फिर काइंड ऑफ डिप्लोमा या फिर फुल ऑन मास्टर्स भी करते हैं लोग मैं ऐसे बहुत से लोग जानती हूँ जो लॉ स्टडी करके फिर जर्नलिज्म में आए हैं पूरा अपना कोर्स ख़त्म करके लॉ का या इंजीनियरिंग करके जर्नलिज्म में आए हैं तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उनकी क्या नीड है उनकी क्या कैपेसिटी है वो उस हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं अच्छा एक और बात बताइए कि इस फील्ड में अच्छा अपना आ, करियर बनाने के लिए या लाइफ सेट करने के लिए तो क्या क्या चीज़ उनकी जरूरत पड़ेगी व्यक्ति को presence of mind and mm -hmm. uh, एक तो आपका जो skill है आपका craft है mm -hmm. वो तो बहुत important है mm -hmm. then आपको like हर किसी trade में या हर किसी job में आपको recognize करना पड़ता है कि आपको कहाँ काम करना चाहिए कहाँ काम नहीं करना चाहिए कहाँ काम करके आपको फ़ायदा होगा या किस को फ़ायदा होगा क्योंकि आजकल की दुनिया में corruption और ये बहुत ज़्यादा है mm -hmm. तो इंसान भी सोचता है कि जर्नलिज्म ऐसी फील्ड है जिसमें आप सोचते हो सच्चाई लानी चाहिए आप सोचते हो कि आ, लोगों को मतलब सच्चाई से दूर ना रखा जाए वो नहीं। आप ऐसा मतलब ऐसी जगह आप ज्वाइन करो या ऐसी जगह आप ना यू नो जॉब अपना करियर बढ़ाओ जहां पर आप के एथिक्स को आपके कॉन्शियंस को ना मारा जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें जिस तरह की बात आपने बताया कि लोगों के बीच में सच्चाई को लाना और फिर वो एक सिस्टमेटिक ढंग से पेपर के थ्रू आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और एक अच्छी बात मुझे लगा कि आप इस फील्ड में पूरी तरह से अगर आप अपने आप को झोंक देने चाहते हो या अपने आप को इसमें ढालना चाहते हो तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी और इसके लिए बहुत ही अच्छी बात यह बताए कि आने वाले जो पहले जो रिपोर्टर्स हुए हैं उनके साथ आप बात करके उनसे सीख सकते हैं और उनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं कि कौन से जगह पे आप अच्छी तरह से सेट हो सकते हैं और मेन मुझे लगता है कि इसमें भी ज़्यादातर हमें जितना हम समय देंगे उतना ही सीख पाएंगे शायद बिल्कुल बिल्कुल और जितना समय आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिपोर्टर के साथ रहेंगे उतना बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे हाँ जी, हाल जी। <laughs> तो चलिए मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी अगर इस फील्ड में जर्नलिज़्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन ये आप सब्जेक्ट ले सकते हैं और आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन भी इसमें कर सकते हैं या ग्रेजुएशन होने के बाद भी आप मास्टर डिग्री भी इसमें कर सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं मुझे लगता है कि इसका जो फ़ीस है वो कितना तक होगा ये डिपेंड करता है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो गवर्नमेंट एफिलियटेड यूनिवर्सिटी लाइक डेली यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी वो भी ऑफर करता है तो यहाँ पर फीस जो है वो कंपैरेटिवली हाफ ऑफ जो प्राइवेट चार्ज करते हैं हाँ जी नहीं। नहीं। तो ये एक अच्छी बात आपने बताया कि ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप करते हैं तो आपको फीस कम देनी पड़ेगी अगर प्राइवेट में करते हैं तो फीस थोड़ा सा ज्यादा चलिए फिर भी जिस तरह से फीस की कोई बात नहीं है लेकिन फीस इसलिए मैं बोल रहा था कि ताकि आपको आइडिया आ जाए कहाँ कहाँ आपको जो है इकनोमिक अच्छा पड़ेगा और आप अच्छी तरह से अपना करियर बना सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे प्रियंका दास जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो मस्कर रहोरिया hare jadariya o re jadariya re jadariya o re jadariya jine re jime jime re ji राम नाम रस भीनी चरनिया झील रे झीली के राम नाम रस भीनी चरनिया झील रे झीली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 बुनन को लागे नौ दस मास बुन को लागे मूरख में भी चरिया धीन रे डी राम नाम रस भी नीचा धीन रे धीरी जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दी अर्थात शरीर ने जन्म लिया रंगरेज कौन है रंगरेज है गुरु गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रेने ने ऐसा रंग रंगा रंग रेने के लालो लाल कर दीनी दी रेनी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे युवा साथियों का और हम बात कर रहे हैं विशेष प्रियंका दास जी से जो विशेष एक रिपोर्टर है और डेली पोस्ट जो लुधियाना में एक पेपर निकलता है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका हर रोज़ जो है एक राइटिंग रहता है बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर इन लिखते हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग जब भी करियर की बात करते हैं तो करियर को फ्रेम करने के लिए कौन कौन सी बातें व्यक्ति में होना चाहिए और साथ में इसमें माँ बाप का क्या रोल हो सकता है क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि फैमिली में चार बच्चे हैं माता पिता हैं तो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल व्यक्तित्व के बारे में एक लड़का स्टूडेंट जो है वो अपने ऊपर अपने हिसाब से चले या फिर माता पिता से भी कुछ गाइड ले ये पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है उससे इम्पोर्टेंट शायद कुछ नहीं है नहीं। आ, आप जो मर्जी करो जिंदगी में पेरेंट्स का जब आप उनका हाथ आपके मतलब उनका आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो बट रिपोर्टिंग ये क्या एक ऐसा करियर है जिसमें काफ़ी लोग कहते हैं रिपोर्टर है तो कुछ नहीं करता है <laughs> ये काफ़ी लोग मतलब काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा रिपोर्टर है तो ये तो बड़े आराम से कुछ मतलब काम करता है या कि लोगों से काम निकलवाता है तो ये थोड़ा सा जो माइंडसेट है ये लोगों का बदलना चाहिए उसके अलावा पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं अगर उनकी इनकरेजमेंट हो तो बच्चा भी कभी गलत काम नहीं करेगा बहुत डिमांडिंग जॉब है कई जैसे अगर आप रेडियो चैनल में काम कर रहे हो या आप टेलीविजन में काम कर रहे हो जर्नलिस्ट आप टेलीविजन जर्नलिस्ट हो उसमें आपकी ड्यूटी 24 फोर आवर्स लगती है अगर आपकी फैमिली अगर आपके पेरेंट्स ये ना समझ, समझने की कोशिश करें कि आपका जो वर्किंग आवर्स है वो जॉब की डिमांड है फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले अपने बच्चे जो बच्चा करियर चुनता है वो समझे उनको पता लगे कि हाँ जो बच्चा कर रहा है वो मेहनत कर रहा है उसमें कोई वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है या आयाशी नहीं कर रहा है तो इस मामले में अगर उनका सपोर्ट रहे बच्चों को वो समझे अपने बच्चों को बोले कि हाँ आप कोई बात नहीं आपको अगर आप थोड़ा लेट आ रहे हो घर तो कोई बात नहीं बट हाँ मैं ये भी पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि इतनी भी छूट मतलब थोड़ा आप अपने बच्चों पर टाइम रखिए क्योंकि काफी आप बच्चे की संगत का वो बदल जाए उसका कुछ कह नहीं सकते हाँ अब नज़र जरूर रखिए पर इंकरेज भी करती रहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि माता पिता का जो रोल है बच्चे को सपोर्ट करना है बच्चे को जब सपोर्ट करते हैं बच्चे को जो है अच्छा भी लगता है एंड वो अपने करियर में आगे बढ़ने का उत्साह उसके अंदर बना रहता है एक और बात आपने बताया कि बच्चे पर नज़र भी रखना चाहिए क्योंकि आजकल जो माहौल है जिस तरह का सिचुएसन है वहाँ पर उसकी जो संगत कब बदल जाए कुछ बोल नहीं सकते इसलिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा निगरानी उसके ऊपर रखते हुए उसको सपोर्ट जरूर करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया करियर के लिए बच्चों का करियर के लिए माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बच्चे का अपना दिल का जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाने के लिए माता पिता उसे सपोर्ट करें अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आप जैसे कि डेली पोस्ट के लिए आप लिखते हैं तो काफ़ी समय से लिख रहे हैं तो डेली पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए ये किस तरह से इसका शुरुआत हुआ और वर्तमान समय में क्या पोजीशन पे डेली पोस्ट एक नॉर्थ इंडियन डेली है इंग्लिश डेली इसकी सर्कुलेशन जम्मू एंड कश्मीर पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली यूपी इसकी रीच है अभी एंड ये एक मोटो फॉलो करता है जर्नलिज्म ऑफ होप तो हम जो रोज न्यूज़पेपर में मर्डर चोरी डकैती रेप ये सब पढ़ते हैं इससे थोड़ा हटके हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो लोग देश के लिए या दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको हम सामने लाए ये लोगों के दिलों में होप जगाता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है या हमारी हमारा जो आ, हमारा एरिया है या हमारा जो हमारी कंट्री है वो इतनी भी बुरी नहीं है लोग यहाँ के इतने भी बुरे नहीं हैं कई बहुत अच्छे लोग हैं इन्होंने लोगों के लिए चाहे सोसाइटी लोग जानवरों के लिए बहुत किया है तो ये होप देने का एक प्रयास है यानी एक थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में जो है ऐसे हाँ न्यूज़पेपर में जो न्यूज छपते हैं वो जो लोग कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं तो उनकी बातें उसमें लिखते हैं हाँ जी हाँ जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डेली पोस्ट के बारे में और एक बात पूछना चाहूंगा साल साल के इस अंतराल में में आपने क्या क्या पाया? तीन साल में मैंने ये समझा समझा पाया? मैंने है है कि जब तक तक आपकी मर्जी नहीं है, तब आपसे कोई काम नहीं करवा सकता आपकी मर्जी होगी काम करने को तो आप कर सकते हो आपसे कोई गलत काम करवा नहीं सकता अगर आपकी मर्जी होगी तो आप गलत काम करोगे नहीं तो आप नहीं करोगे जो इंसान की इंटेग्रिटी डिग्निटी है वो अपने ही हाथ में है कोई आपको कुछ करने पे मजबूर नहीं कर सकता लोग बहुत कहते हैं ये मेल ओरिएंटेड करियर है इसमें लेडीज ना ही जाए तो बेटर है hmm. बट मैं तीन साल से काम कर रही हूँ मेरे को शायद मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ी हूं जहाँ पर मेरे को लगे कि मेरे को कुछ गलत करने को मतलब कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं आप ऐसे लिखो hmm. कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा तो मोर ओवर लाइफ कवर करती हूँ मैं तो उसमें सब कुछ अच्छा होता है अच्छा अच्छा ही होता है तो मैं फिर भी मतलब मेरे आ, सोचने का ये ढंग है कि अगर आप कुछ गलत लिखते हो या गलत करने को कुछ आपको कहता है तो वो सब आपके हाथ में है आप उनको मना कर सकते हो कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता एक और बात मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा के है, कभी -कभी बोलते है कि जो संपादक होता है हमें होता है पेपर का के हिसाब से वो बोलेंगे कि आप इस तरह न्यूज़ लिखो हमें जिस न्यूज़पेपर के साथ मैं जुड़ी हूँ वहाँ पर अगर हम कुछ करने से मना कर देसता है कि मॉरली करेक्ट नहीं है नहीं। तो हमारे एडिटर कभी फोर्स नहीं करते नहीं। वो हमेशा हमारी बात सुनते मतलब काफी सुनने को मिलता है काफी अभी केसेस पीछे हुँ, भी आए हैं अब मतलब मेरे को अभी तक नहीं I have not experience, experience में नहीं मेरा में आया चलिए बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से हमारे दोस्त काफी सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में यूपी गुजरात यहाँ वहाँ से लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें जो भी आप आ, सोचते हो करने के लिए वो आप ज़रूर करिए लाइफ में आपको मतलब पीछे मुड़ के नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैं कर लेती या शायद मैं कर लेता ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप गलती से करोगे पर इंसान गलतियों से सीखता है बस आ, अपने माइंड में ये लेके चलना चाहिए कि आपके डिग्निटी को और आपके कॉन्शंस को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए अगर आप अगर आप अपना सिर रुंचा करके कहीं नहीं चल सकते हो या कहीं नहीं बैठ सकते हो आप किसी से आंख मिला के नहीं बात कर सकते हो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहो अपना काम पैशन से करो और भगवान ने जिंदगी दी है एक वो आप इन्जॉय करो प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया हॉनेस्टी पॉलिसी वो आपने स्पष्ट किया अपने शब्दों में और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त आज के शो में हमने कोशिश की कि आपको जर्नलिज़म के बारे में बताने का कि एक रिपोर्टर को क्या क्या करनी चाहिए कैसे कैसे वो काम कर सकता है और क्या स्किल उसके अंदर होना चाहिए ये बातें हमने आपसे की आज के शो में और मैं चाहूँगा कि आप किसी भी करियर को चॉइस करें किसी भी फील्ड के बारे में आप सोचिए ऐसा लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो उसकी पूरी जानकारी ले लीजिए और उन लोगों से ज़रूर मिलिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें आगे बढ़े आप अपना परिवार का देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और प्रियंका जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते एफ एम सुनते रहो नमस्कार